जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं विक्रांत के कानों में क्लासिक बॉलीवुड के इस गाने की आवाज मध्यम मध्यम आ रही थी गाने के एक एक शब्द को विक्रांत अपने जोड़कर सोच में डूबा हुआ था एक गैंगस्टर से पुलिस डिपार्टमेंट में जासूस बनने तक का सफर चीजें कैसे बदलती गई विक्रांत को आज भी अपनी जिंदगी पर हैरत होती है वैसे विक्रांत पिछले कुछ दिनों से अदृश्य शक्ति के संदेश को नहीं सुन पा रहा था इस वजह से उसे ना तो कोई कोडवर्ड मिल पा रहा था और ना ही कोई नया टास्क ऐसा नहीं था कि विक्रांत नए टास्क के मिलने के डर से अदृश्य शक्ति के सिस्टम को एक्टिवेट नहीं कर रहा था दरअसल ना जाने कैसे उसका अदृश्य शक्ति का सिस्टम भी उसे कोई कोडवर्ड नहीं दे रहा था शायद अभी कुछ दिन से उसकी अदृश्य शक्ति भी रेस्ट मोड पर थी अभी डीएन नगर ब्रांच के इन्वेस्टिगेटर्स के पास ना तो कोई नया केस काम करने के लिए था और न ही पुराने केस में कुछ ऐसा करने को बचा था लेकिन फिर भी नैना आगे आने वाले केस की इन्वेस्टिगेशन को और बेहतर तरीके से कर पाए नैना अब टीम हेड बन चुकी है सो वो अपनी पूरी टीम को और बेहतर बनाने में जुटी हुई थी वो अपनी टीम के मेंबर के लिए कई तरह की स्किल बढ़ाने वाले एक्टिविटी कराने के साथ ही उनके लिए प्रैक्टिकल सेशन भी ऑर्गेनाइज करवा रही थी ताकि इन लोगों की स्ट्रेंथ और अच्छी हो सके और ये लोग आगे के केस को और अच्छे से सॉल्व कर सकें इस ट्रेनिंग में सभी इन्वेस्टिगेटर्स को केस का इन्वेस्टिगेशन करने का नया तरीका और एडवांस टेक्निक सिखाया जा रहा था नैना ने, ने सभी इन्वेस्टिगेटर्स को अब तक के सभी क्रिमिनल्स का रिकॉर्ड सेफ रखने के लिए भी कह रखा था ताकि अगर भविष्य में ये लोग कोई और क्राइम करें तो फिर इन्हें जल्द से जल्द पुलिस अपने गिरफ्त में ले सके इसके साथ ही पुलिस का काम सिर्फ क्रिमिनल पकड़ना नहीं होता है बल्कि क्राइम होने से रोकना भी होता है ऐसे पुलिस को किसी भी क्रिमिनल को पकड़ने के बाद केस की डिटेल स्टडी भी करनी होती है ताकि जांच हुआ, हुआ, के, के, जा जा के बादलिसिस के पर भी ध्यान देना चाहिए इस वक्त डीएन नगर के इन्वेस्टिगेटर्स इसी काम में लगे हुए थे नैना ने सभी इन्वेस्टिगेटर्स को एक एक केस की डिटेल स्टडी करने का काम भी दे रखा था ताकि ये लोग हर जुर्म के मूल जड़ तक पहुंच सकें और उसकी वजह जान सकें विक्रांत का भी समय इस वक्त सही चल रहा था ऑफिस में ज़्यादा काम ना होने की वजह से उसका रूटीन भी थोड़ा बेहतर हो चुका था अब उसका खाना पीना और टाइम से सोना जागना सब कुछ ठीक चल रहा था और सबसे खास बात यह थी कि अब विक्रांत को नैना के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने का मौका भी मिल रहा था वो अब नैना को और करीब से जान और समझ रहा था नैना भी विक्रांत को अच्छे से समझने की कोशिश कर रही थी लेकिन विक्रांत अपनी फ्लर्टिंग की आदत से अभी भी बाज नहीं आता था वो जब भी मौका मिलता नैना को परेशान करने लग जाता था इस वक्त वो थोड़ा फ्री था तो उसने नैना से खुद को मार्शल आर्ट सिखाने के लिए कह दिया इस पर नैना ने कहा वाह तुम्हें मार्शल आर्ट सीखने की क्या जरूरत है तुम तो खुद ही सुपर हीरो हो अकेले रॉ एजेंट्स की टीम तक को मार के धराशाई कर देते हो तुम्हें क्या जरूरत है नहीं मुझे सीखना है मैं भी तुम्हारी तरह हर चीज़ में एक्सपर्ट बनना चाहता हूँ जो जो तुम्हें आता है वो सब मुझे सीखना है विक्रांत ने कहा अच्छा नैना ने व्यंग्यात्मक लहजे में जवाब दिया मैंने सुना है कि अगर तुम्हें किसी से कुछ चीज़ सीखनी हो तो फिर उसके साथ सो जाओ जब तुम्हें अपने मास्टर का ज्ञान और जल्दी मिल जाता है <laughs> विक्रांत ने हंसते हुए कहा पहले तो नैना कुछ सेकंड चुप रहकर विक्रांत की बात का मतलब समझने की कोशिश करती रही लेकिन फिर जैसे ही उसे विक्रांत की बात पूरी तरह से समझ में आई वैसे ही विक्रांत कुछ सेकेंड के लिए हवा में उड़ता नजर आया नैना के वार से विक्रांत हवा में उड़ता ही दीवार से जाकर टकरा गया ऐसे कौन मारता है यार वैसे नैना ने विक्रांत को मजाक में ही मारा था अब उसे भी विक्रांत के मजाक और उसके फ्लर्ट की आदत बन चुकी थी अब तो जब विक्रांत चुप चुप सा रहता है तब उसे अच्छा नहीं लगता भले ही वो विक्रांत के सामने गुस्सा करती है लेकिन मन ही मन उसे भी विक्रांत की फ्लर्टिंग की आदत पसंद थी खैर दिन बीतता रहा और विक्रांत नैना के साथ ही काफी टाइम स्पेंड करता रहा नैना इसे शूटिंग रेंज पर ले गई जहाँ विक्रांत और नैना ने एक साथ निशानेबाजी की वैसे तो विक्रांत पहले भी नैना की शूटिंग के नमूना देख चुका की दक्षता देखकर दंग रह गया रेंज में लगातार छ राउंड एक ही प्वाइंट पर निशाना लगाया था और हर बार उसका निशाना अचूक ही था विक्रांत अभी गन चलाने में उतना परिपक्व नहीं था और फिर भी नैना उसे निशाना लगाने का सही तरीका सिखाने की कोशिश कर रही थी इसी बीच विक्रांत नैना को अपने नए जिम में भी ले गया वहां पर उसने स्पेशली नैना के आने के लिए बॉक्सिंग और टाइकवांडो की ट्रेनिंग देने की भी व्यवस्था कर दी थी जब नैना वहां पहुंची तो पहले ही वहाँ ट्रेनर मौजूद थे विक्रांत ने उन ट्रेनर्स को नैना की ट्रेनिंग में लगा दिया था लेकिन वहाँ भी बड़ी मजेदार घटना हो उठी दरअसल जब विक्रांत नैना को लेकर अपने जिम में ट्रेनिंग के लिए पहुंचा तो उस वक्त नैना में बिल्कुल टाइट ड्रेस पहन रखा था जाहिर है उसने जिम आने के लिए ही ये आउटफिट सुना था जब नैना जिम में पहुंची तो वहाँ मौजूद ट्रेनर्स का दिल उसके ऊपर आ गया और उन्हें लगा कि नैना को ताइक्वांडो के बारे में कुछ नहीं पता तो उन लोगों ने नैना को स्पेशल ट्रेनिंग देने के लिए उसे अकेले में लेकर गये समझ चुका था। लेकिन उसने नैना को उसके साथ जाने से नहीं बल्कि जिम में एक साइड में खड़े होकर उसकी ट्रेनिंग देखने लगा इसके बाद कुछ ही पल में उन दोनों के चीखने और चिल्लाने की आवाज आनी शुरू हो गई जब लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई वहां पहुंची तो पता चला की नैना ने उन दोनों की खूब कुटाई की थी एक दिन में ही उनको सारा ताइक्वांडो भुला दिया फिर इसके बाद नैना विक्रांत को भी मार्शल आर्ट और ताइक्वांडो सिखाने लगी। वो विक्रांत को हाथ और पैर को सही पोजीशन में रखने की टेक्निक और कैसे सामने वाले पर अटैक करना है इसकी टेक्निक और कैसे अटैक से बचना है इन सब चीजों की टेक्निक उसे सिखाने की कोशिश कर रही थी लेकिन विक्रांत का ध्यान तो ये सब सीखने के बजाय नैना को ताड़ने में लगा हुआ था वो भला अपनी आदत से कहाँ बाजार सकता था वो पूरे टाइम सिर्फ नैना की बॉडी को ही देखने लगा हुआ था कुछ देर तक तो नैना ने यह सब बर्दाश्त करती रही लेकिन फिर उसने विक्रांत को एक जोरदार पंच मारते हुए उसे एक साइड में बिठा दिया और फिर नैना पंचिंग बैग के साथ अपनी बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करने लगी विक्रांत नैना के हाथों पिटने के बाद पानी पीने के लिए जिम के एक साइड में रखे वॉटर कैन के पास गया यहाँ से उसने सामने वाले रूम में योगा कर रही लड़कियाँ नजर आ रही थी वाटर कैन के ठीक सामने ग्लास की पार्टीशन वॉल बनी हुई थी जिसे सामने के रूम में चल रहा योगा क्लास विक्रांत को साफ साफ नजर आ रहा था वहां क्लास में एक लड़की थी जो कि बहुत देर से विक्रांत की तरफ देखे जा रही थी ये लड़की तब भी विक्रांत को बड़े ध्यान से देखती रही जब वो यहाँ जिम में सोनू दीदी और उसके गुंडों की पटाई कर रहा था उस वक्त तो विक्रांत ने इतना ध्यान नहीं दिया था लेकिन आज उसके पास टाइम था तो वो बड़े ध्यान से उस लड़की की तरफ देखने लगा वो भी विक्रांत की तरफ देख देख खूब मुस्कुराई जा रही थी विक्रांत पानी पीने के बाद भी उसी को देखता हुआ धीरे धीरे अपना कदम पीछे कर रहा था अभी वो बड़ी खुशी मन से पीछे देखते हुए जा ही रहा था कि अचानक से उसके शरीर पर एक जोर का झटका लगा और फिर वो जाकर ग्लास वाली पार्टीशन वॉल से ठकरा उठा उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे समझ आया कि ये झटका उसे नैना ने दिया नैना ने पंचिंग बैग पर जोर से लात मारा था और फिर ये बैग झूलता हुआ विक्रांत की पीठ से ठकराया और फिर वो लड़खड़ाते हुए ग्लास की वॉल से ठकरा गया अचानक से विक्रांत की यह हालत देख कर कर रही वो लड़की भी दंग रह गई विक्रांत के कमरे में चोट लगी थी लेकिन फिर भी वो मुस्कुराने की कोशिश कर रहा था और यहाँ से अपना हाथ हिलाते हुए उसे बाय करने की कोशिश कर रहा था इस वक्त मुंबई शहर से तकरीबन 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इगतपुरी हिल स्टेशन की वैली में भीड़ भाड़ लगी हुई थी यहां आम लोगों के साथ ही मीडिया के लोगों का जमावड़ा लगा हुआ था वहां पर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था सो वहां काफी सारे कंस्ट्रक्शन के इक्विपमेंट भी खड़े थे काफी सारे न्यूज चैनल वाले भी अपना कैमरा लेकर यहाँ पहुंचे हुए थे और लाइव न्यूज कवरेज दे रहे थे वहाँ खड़ी काफी सारी गाड़ियों के बीच में ही एक लेडीज न्यूज रिपोर्टर कैमरे के सामने देख हुए देखिए इस वक्त हम इगतपुरी की इस बेहद खूबसूरत वैली में खड़े हैं जैसा कि आप लोग मेरे पीछे वहाँ पहाड़ी की ऊंचाई पर देख सकते हैं यहाँ पर पिछले पाँच दिनों से खुदाई का काम चल रहा है कहा जा रहा है कि वहाँ पहाड़ी पर कोई मकबरा पाया गया था जिस पर रिसर्च करने के लिए पुरातत्व विभाग वाले पिछले पाँच दिनों ऐसी यहाँ काम करने में लगे हुए थे लेकिन चौकाने वाली खबर ये है की इस मकबरे के भीतर छेड़छाड़ की खबर सामने आई है आपको बता दें की ये मकबरा काफी पुराना है अभी हाल में ही पुरातत्व विभाग वालों को इस मकबरे के बारे में पता लगा है। एक अनुमान है कि ये मकबरा तकरीबन 500 से 600 साल पुराना है लेकिन पुरातत्व विभाग तब सख्ते में आ गया जब इस मकबरे के ठीक पश्चिम दिशा में एक सुरंग बनी हुई दिखाई दी ऐसा माना जा रहा है कि किसी ने इस मकबरे से या तो छेड़छाड़ की है या फिर किसी ने मकबरे को चुराने की कोशिश की है जी हाँ मकबरे को चुराने की कोशिश हुई है ऐसी खबरें सुनने में आ रही है इसके बाद उस लेडी रिपोर्टर ने कैमरा को मकबरे की तरफ सीन दिखाने का इशारा किया और फिर टीवी पर मकबरे के एंट्रेंस गेट को दिखाते हुए बोलने लगे ये देखिए, ये देखिए। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर काफी भीड़ लगी हुई है खुदाई पिछले पांच दिनों से चल रही है दरअसल ये सब उस संदिग्ध सुरंग के बारे में पता लगाने के लिए किया जा रहा है जो कि इस मकबरे के पश्चिम दिशा पर खोदा गया है पुरातत्व विभाग ये जानना चाहता है की क्या वाकई में मकबरे को यहाँ से हटाया गया है या फिर उसे कुछ नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है लगभग दस मिनट के बाद उस लेडी रिपोर्टर ने फिर से बोलना शुरू किया देखिए अभी अभी इस मकबरे के एंट्रेंस गेट को खोला गया है लेकिन अंदर जाने की परमिशन सिर्फ खास लोगों की ही और पुरातत्व विभाग से जुड़े लोगों को ही दी गई है मीडिया वालों को अंदर जाने की परमिशन नहीं दी गई है लेकिन फिर भी हम अपने कैमरामैन की मदद से आपको अंदर का नजारा दिखाने की कोशिश करेंगे कुछ ही देर बाद लेडी रिपोर्टर ने फिर ऐसी बोलना शुरू किया देखिये अभी हमारे एक्सपर्ट ऐसी बात हुई है और ये खबर सुनने में आ रही है की इस मकबरे को तोड़ने की कोशिश की गयी है शुरुआती शक के आधार आरोप ये कहा जा रहा है की मकबरे को चुराने की कोशिश में ही इसे तोड़ा गया है अभी ये लेडी रिपोर्टर बोली रही थी कि अचानक से मकबरे के अंदर से कुछ लोग बाहर भागकर आते हुए दिखे ये सब लोग तेजी से दौड़ते हुए बाहर निकल रहे थे ऐसा लग रहा था कि मकबरे के भीतर कुछ हुआ है